ओम ज्ञान ज्ञानंजन शलाकया चक्ष थी श्री गुड़वे नम भगवान जागरस की रास निकालने वाले हैं, डोरिन के बाद रस महोत्सव आनंद निवासियों को कृष्ण भक्ति आनंद प्रदान करने के लिए भगवान जगन्नाथ इस महोत्सव पर हमको और सबको उनकी विशेष कृपा प्रदान करेंगे तो इस उपलक्ष पर हम श्री जगन्नाथाष्ट्र पाठ करेंगे क्षमा किसी जो अंग्रेजी लिपि नहीं फलते तो कल इसी लिपि में तो कथित है कि ये जगन्नाथ आष्टक आदि शंकराचार्य की रचना है और कथित भी है कि चेचन्य वहां भी इस जगन्नाथ आश्रम पाठ किए थे तो मैं एक एक श्लोक करके पाठ करूंगा और आप जैसे हम सब श्लोक ऐसे पाठ करते है आप मेरे पीछे लाइन बाय लाइन कर सकते हैं और आप वो दूसरा माइक भी है दूसरा माइक आप yaha se anuvad kijiye thank you mera ye khatin hoga wo i'm ready say hindi anuvad sometimes in great happiness or joya makes a loud concept i say called a concept hindi actually the word is sangeeta sang sangeeta sang ka ravo Sangita Rava means songita, and Rava means sound. So, actually, if you translate it from Sanskrit, maybe it's easier. They translate it. So, do you, sir Mike? All right, because you have to translate. All right, let's try. कदाचि कदाचिती थट विपिन संगीत करव मुदारी नारी वदन कमला स्वाद मधुप मुदा भी नारी वदन कमला स्वाद मधुपह गणेश प्रमाशंभो ब्रह्मा मृपति गणेशर्चित पद जगन्नाथ स्वामी नायन पथ गी जगन्नाथ स्वामी नायन पथ गमी मे भव मैं ये फसिध है जगन्नाथ स्वामी नयान थामी भगत जो है इस जगन्नाथ राष्ट्र का हर एक श्लोक में आते हैं और बहुत भी है भक्ति माई कावि तो माई का क्या हुआ कदाचित कभी कभी महाशुक्र भगवान जगन्नाथ जोर से संगीत कहते हैं उन उनकी वंशी के ज्वल कहा पर मोन अथाटक कु वे माधुफा जैसे है ब्रह्म ब्रह्म दो शब्द है ब्रह्मा और माधुफा दोनों का मतलब क्या बोलते हिंदी में नहीं नहीं वो ब्रह्म जो सांस में ब्रह्म बोलते ब्रह्म ओके यू कंटिन्यू कभी-कभी भगवान बहुत आनंद में अपनी मविष्य के द्वारा संगीत भजन करते हैं यमुना के तट पर उपस्थित कुंजों में वो एक फिर के समान है जो रज की जो गोपीकाएं हैं उनके कमल रूपी मुखों, सुंदर कमल रूपी मुखों का स्वादन कर रहा हो और महान महान महान गण जैसे लक्ष्मी जी शिव जी ब्रह्मा जी गणेश उनके चरण पर्वों की उपासना करते हैं ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन के विषय बने ऐसे दिस ब्रह्म अमर ब्रमर नहीं मधुखा यही शब्द ब्रह्म के लिए ब्रह्मा और पमराफी एक दो शब्द है तो इसमें एक क्या बोलते मेटाफोर क्या बोलते उपमा है उपमा कि जगन्नाथ जी मधुफल वो ब्रह्म के लिए ब्रह्मण के लिए एक शब्द है मधुफल इसका आग का जो मधु शहद पान करता है तो रज गोप्यांग कि मुखों जो तो कमल जैसे है और जैसे भ्रमण कमल से अमृत या मधु आस्वादन करते है जो तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ भ्रमरा जैसे व्रज गोपियों के सुंदर श्रीमुख का मधु का आस्वाद आस्वादन करते तो यही उपमा जगन्नाथ स्वामी नयाना फत गाम ही भगत सुना पथ गाम इसका मतलब है कि निचुर कि नयानाफ जो मैं देखता हूं और ही जो गमन करते जो जाते हैं तो मेरी दृष्टि में भगवान जगन्नाथ सदैव रहो तो ये मेरी इच्छा है ऐसा नहीं है कि भगवान को जगन्नाथ को आदेश देते जो तो आओ मुझको आपका दर्शन देह दो ऐसा नहीं है लेकिन कृमांजन छुड़ भक्ति विलोचन सन्थ सद हृदय विलोक श्याम सुंदरमचि गुणस्विंदवादिपुरुषम थमहम न जामे तो ऐसे जो शुद्ध भक् वे उनके सदैव कक्ष में उनका भगवान्यामसुंदरउिन् गुण स्वरूप का दर्शन कहते कैसे प्रेम सिक्त दृष्टि से तो भगवान श्याम सुंदर जिनका व्याख्यात त्रिभंग अचिंत्य गुण स्वरूप है तो वो श्याम सुंदर जगन्नाथ है जगन्नाथ का रूप त्रिभंग नहीं है विचित्र रूप है परन्तु ये रूप भगवान श्यामचंद्र कृष्ण से संपूर्ण अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु जब पूरी में रहते थे तो प्रत्येक दिन जगन्नाथ जी का मंदिर प्रवेश करके दूर से पीछे से जगन्नाथ जी का दर्शन किए थे और उस सब लोग जो जगन्नाथ का दर्शन किए थे और जगन्नाथ का वैसे से दारु ब्रह्मा दारु इस में दारु डारू नहीं डारू इसका मतलब है लकड़ू तो ब्रह्मा अर्थात पूर्ण आध्यात्मिक वस्तु परम सत्य दारु के रूप दारु ब्रह्मा दारू ब्रह्म जगन्थ तो चैतन्य महाप्रभु प्रभु वो जगन्नाथ का रूप दर्शन करके देखते थे कि ये ही नंद नंदन, नंदन वंशीधारी श्याम सुंद so, वो जगन्नाथ का रूप ऐसे देखते थे अच्छे श्याम सुंदर अचिंज गुण स्वरूप वंशी बजाने वाले तो जगन्नाथ नंदा ही श्याम सुंदर वंशीधारी नंदनंदन यशोद नंदन गोपी जान गंजान यही कृष्ण तो जगन्नाथ स्वामी द्वारका निवासी जगन्नाथ सुभद्रा, बालादेव एक साथ रहते हैं माथोरा और उसके पश्चात द्वारका में और पूरी आए थे इंद्र इनकी स्वयं की दिव्या इच्छा से और विशेषकर इंद्र जमुना महाराज की याचना से बहुत प्राचीन का परन्तु चैतन्य महाप्रभु राधा भावपुर राधा भाव कृष्ण हे गौ श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण हे अन्न तो राधा का समर्थ नहीं है कृष्ण को द्वारका वो ही रूप में देते राधा जो तो को विचल नहीं करते राधा तो राधा गिरीधर राधा माधव राधा गोकुलनंद ये सब नाम है इस इसका अर्थ है राधा और माधव राधा और गिरिधारी राधा और कृष्ण और दूसरा अर्थ है राधा का कृष्ण राधा का गिरीधरी राधा का माधव तो राधा का माधव है द्विभुज त्रिभंग सुंदर नंद नंदन ग्रज जन रंजन तो चैतन्य महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य राधाकृष्ण राधा भाव ज्योति सुबित नौमी कृष्णस्व तो चैतन्य महाप्रभु स्वीकार स्वीका राधा भाव फूर होने से कृष्णा द्वारकाधीश है तो यही बात स्वीकार नहीं कर और ये जगन्नाथ का दर्शन करके द्विभुज मुरलीदास राधानाथ के रूप में दर्शन किए थे तो द्वितीय श्लोक शिरसि ुजे सव्येण शिवशिशि कीुच्छित नेत्रं ते नेत्रांर कटाक्षकूल नेत्रां सहचर कटाक्ष विदधते सदा श्रीमदृंदवन लीला लीलाचय सदा श्रीमदृंदवन वसती लीला परिचय जगन्नाथस्वामी नयन पतगा च मे जगन्नाथस्वामी नयनपथ गाच मे आ भगवान जगन्नाथ अपने वाम हाथ में वंशी धारण किए हैं अपने शीर्ष पर उन्होंने बहुत भक्त पहना है और लोगों पर उन्होंने बहुत महीन पीले रंग का सिल्क का कपड़ा पहना है Vashon. वेष, वेष. Vashon. अपने नेत्रों के दोनों से वे अपने प्रकाश तो तो तो तो करते हैं और हमेशा अपने को अपने हमेशाओं के माध्यम माध्यम से के से में प्रकाशित करते हैं ऐसे जगन्नाथ स्वामी सदैव मेरे मित्रों का विषय रहे हैं एवरीवन ये भगवान का रूप वर्णन है और किंचित लीला वर्णन भी है तो श्रीमद् भागवत में और श्री चेतन्य महापुर की शिक्षा में शुद्ध वैष्णवों के दिव्य गुणों में एक है कि वे सब वाइष्णव क्या है और असंख्य कविता है जिसमें भगवान कृष्ण और उनके अनन्न्य अवतारों का रूप वर्णन है तो भगवान कृष्ण का रूप वर्णन है की वे वंशीधरी और इस ईश्वर में वो सदाई में यही विषय है कि भगवान कृष्ण बेणुधारी या वंशीधारी मुरली धारी बेणु वंशी और मुरली में क्या फर्क है सिर्फ दूसरा दूसरा नाम है क्या रेणु बेणु बहुत छोटा क्या बो और वंशी माध्यमिक लंबाई और मुरली विशेष दीर्घ है ये सब भक्ति वे सिंधु में तो भगवान कृष्ण का बैनव या वंशी या मुरली तीनों भगवान कृष्ण का एक विशेष लक्षण है कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है भगवान है भगवान और वही कृष्ण नारायण राम रामशंग फिर भी कुछ क्या है भगवान कृष्ण और नारायण भिन्न है परन्तु चार विशेष गुणों से कृष्ण की महत्व भगवान नारायण से भी अधिक है तो नारायण और कृष्ण एक ही व्यक्ति है लेकिन दूसरा अभिव्यक्ति है और कृष्णा के चार विशेष लक्षण है जो भगवान नारायण में भी नहीं है तो ये चारों क्या है चार प्रकार की माधुर माधुर भगवान कृष्णा भगवान नारायण से विशेष मधुर है चार माधुरी है ये क्या क्या बाबू माधुरी, लीला माधुरी रूप माधुरी फर्ष और प्रेम माधुरी प्रेम मतलब उनकी बहुत प्रेमी भक्त तो उनकी लीला विशेष अद्भुत और माधुर है कृष्ण लीला सब नारायण लीला से थी नारायण नारायण लीला मतलब बामन लीला राहा लीला नृसिंह लीला तो सब मधुर है लेकिन कृष्ण लीला विशेष विशेष विशेष मधुर है और कृष्ण का रूप वो रूप कृष्ण का रूप और नारायण का रूप में ज्यादा अंतर नहीं है नारायण के चतुर्गुज और कभी कभी चार से अधिक भी दिख, दिख, दिखाते हैं भगवान कृष्ण सामान्यतः था खाली दो रूप देखते कभी कभी अगर आवश्यक थे और भी देखते लेकिन वृंदावन में भगवान कृष्ण खाली द्विभुज द्विभुज मूल लीला है तो ये कृष्ण का रूप कृष्ण के बहुत बहुत प्रेमी भक्त थे कृष्ण की लीला राजलीला विशेष मधुर है और एक बीनु माधुरी और बीनु क्या है वो बांस से बना है और ये सामान्य चीज है तो बजाम में मुझे नाम नहीं नहीं नहीं क्या मोटा में ठीक है अगर मोटा बाज़ार में मिलते है तो उसका दाम तो ज्यादा नहीं होगा ये बहुत सारा सामान्य आम चीज है तो कृष्ण जब भी भगवान कृष्ण का रूप वर्णन है तो यही वर्णन है कि कृष्ण का वेणु है या वंश या मूल तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो ये वेणु का, तो तो का क्या महात्मा है कि इतना से अव्याख्यात है तो कृष्ण से ही अभिन्न है अगर कृष्ण ये नाम बहुत उसका अर्थ है वही वंशीधारी गैनधारी मूलीधार तो वो ऐसे सामान्य चीज है तो कैसे इस घूम से कृष्ण का महात्मा नारायण का महात्मा से भी अधिक है तो क्या है का इस विषय का लंबा वर्णन है श्री चैतन्य चर्चाम से ध्वजोपी अंग भी यही प्रश्न पूछे तो क्या है ये, ये वंशी जो तो क्या है वो सामान्य चीज है लेकिन वो वंशी की ध्वनि से तो पूरा व्राजधाम पूरा गौगोक जागत पूरा वैकुंड जगत और भौतिक जगत के सब निवासियों विमोहित होते ये भगवान कृष्ण की वंशी ध्वनि वो प्रणव ओंका और सभी वेद शास्त्रों का मूल स्रोत है तो ये बहुत गहरा विषय है कृष्ण की वंशित कृष्ण की वंशित ध्वनि और सामान्य चीज होते हुए भी होने के फल विधानों सो होने पर भी होने पर तो क्योंकि वो कृष्णा का अति प्रिय है उसमें वेयों का महत्व है जैसे गाय गाय एक पासु है तो बहुत प्रकार के पासू है कुत्ता है बिल्ली है बकरी है तो क्यों गाय का महात्म है गाय की क्या विशेषता तो यही विशेषता है कि कृष्ण की अति क्रिया और राजधाम की विशेषता क्या है तो राजधाम में क्या है एक नदी है कुछ वन है वृंदावन वन का मतलब वृक्ष तो वृंदावन का क्या विशेषता है तो ये सब दुनिया में बहुत बहुत जगह है तो वृंदावन की क्या विशेषता है तो भगवान कृष्ण का प्रिय धाम है राधा पदकित धाम जा नाम वृंदावन कृष्ण की प्रिया है ये भूमि क्योंकि ये व्रजवासी मानते कि ये व्रजभूमि विशेष है क्योंकि कृष्ण पदम के थे कृष्ण के फदच छिन्ह कृष्ण जब गोचरण करने के लिए वो नंदगाव से बाहर निकलते तो वो ब्रज व्रज में उनके बहुत फद चिन्ह होते हैं और वो के ब्रजवासी होंगे ब्रजवासी मानुष जाति नहीं है सब फाशुओं भी वो फद उनके पद उसके ऊपर क्या बोलते नहीं लगाते वो फद छिन्न तो है कृष्ण की फद छिन्न तो जैसे लगते हैं तो कृष्ण पदांकित धाम है श्री वृन्दावन और भगवान कृष्ण का और जो राधा के पक्ष पाती है उनका विचार है कि वृंदावन धाम की विशेषता है कि ये राधा पद अंकित ये राधा की अति प्रिय भूमि है जो तो भगवान कृष्ण कुछ लोग ऐसे बहुत हम नालम है कि सही है कि नहीं है कि ऐसे कुछ लोग बहुत है की भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुर गाय है सही है कि नहीं ऐसे ब्यास नहीं बहुत लेकिन हम भे में सुखो बेची ब्यास बेची न बेची व्यास सही बात बहुत कि नहीं हमें मालूम नहीं क्योंकि दूसरा शास्त्र उक्ति है की वृंदावन हम प्रत्याचारद न भगवान कृष्ण एक कदम वृंदावन कही बाहर कभी नहीं जाधा तो है नहीं। तो पूरा वर्णन है तो कैसे एक भगवान कृष्ण राजो को चढ़ के रजवासियों को चढ़ के मथुरा गया है और सब उसवासियों डूब सागर में डूब गाया है जगन्नाथ राशि यात्रा का ब्रजभास्य महाप्रभु का फड़ी प्रश्न है ये राशि यात्रा महोत्सव क्या उसका क्या अर्थ है कुरुक्षेत्र से द्वारकानाथ कृष्ण को किचने वृंदावन वापस लौटे तो और एक फड़ी प्रक्ष है कि एक्चुअली भगवान कृष्ण तो वृंदावन कहीं बाहर नहीं गया तो यही द्विधा है कौन सी बात सही है बहुत गहरा विषय है तो बागवान, हाँ भगवान कृष्ण शायद वृंदावन का बाहर जाते हैं नथोड़ा जाते हैं द्वारका जाते हैं और बहुत सारे जागे कुरुक्षेत्र काशी आम नवद्वीप भी गए कहा जाते भगवान कृष्ण तो oh. विदर्भ भी जाते हैं रुक्मिनी हरान करने के लिए फिर महाराष्ट्र में भी कहा गए भंदर पर वहां भी गए हैं और मगध जरासन राजा, जो आज बिहार में है बिहार राष्ट्र में है और आ, भास वो भी गुजरा और सिद्धौ वो सिद्धो बहुत गुजरात में वो वहां पर भी गए हैं तो भगवान कृष्ण बहुत बहुत जगह गए हैं लेकिन राधा रानी वृंदावन का बाहर नहीं एक बार कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करते उनकी इच्छा नहीं थी बथोरा जाना या द्वारका जाना और वृंदावन वृंदावन का वहां जाकर कुरुक्षेत्र में भी वो कृष्ण जो राधा रानी देखी तो ये राधा ये मेरा कृष्ण नहीं है मेरा राधा गिरीधारी है तो राधा गिरीधारी और रुक्मिणी द्वारकाधीश राधा रानी का विचार नहीं अला के मेरा कृष्ण नहीं है तो वापस आओ मेरा कृष्ण राजी वेणुधारी है तो लगते आप वो ही कृष्ण लेकिन क्या हो तो वापस आओ ये सब द्वारका ना चोरा रानी नानी वो सब चौदो भूलो वापस आओ मैं नरे तो यही राशि यात्रा का गुह्य उदेश आर्थ चैतन्य महाप्रभु राधा भावपूर्ण वो कृष्ण जो कहा गया द्वारकाधीश बन गया तो वो कृष्ण राधा का विजय मंदिर मार्फ स्लोट तो कृष्ण का बीणो है क्या बहनों की बहनों की, की वंशी की मोदी बीनों इस की बहनों या तो वो बीणो ब्रज व्रजराज सूत्र नंदनंदन कृष्ण की बेणु है द्वारका में ही कृष्णा की वेणु नहीं है शांगधार शां का क्या मतलब शांगधार मुरलीधर नहीं है शांगधर शांग का मतलब बांध तामिलनाडु में बहुत है खुद्ड राम खुद वो बांध का दूसरा शांधा उद्वां तो के दीश ही नहीं शंख चक्र गधा पद्मी चतुर्भु तो राधा रानी ही कृष्ण को विचन नहीं करते मेरा कृष्ण है वंशीधर तो भगवान कृष्ण का रूप का एक और विशेषता है जो उनका रूप बार जानने एक रूप बार में आते हैं वो क्या है सिकी पुछ सिकी पुछारी अर्थात मोर का फंख है उन, उनका में बाल या फड़ी या तो वो भी ये एक सारा चीज है गुजरात में भी बहुत मोर है मयूर विद्यान में हम नहीं सोचे और सब सिटी जैसे बन जाए दे हाथ में वो फार्म में बहुत है <tinyan> like बहुत जैसे जाए तो ये पक्षी भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय है ये मोर मोर का पंख ये भगवान कृष्ण की भौतिक प्रकृति की एक विशेष सृष्टि है ने बहुत सुंदर है ने जो भगवान कृष्ण मोर का फंख तो मानते तो इतना सुंदर है जो मैं भी उसको खुद के लिए श्रृंगार करने रखूंगा तो ये भगवान कृष्ण के एक विशेष एक और है कटी और इसमें मतलब वो कपड़ा पहनना है कि वो किला है लगते है इस वो साइंसिफिक में पीला है तो लेक नहीं है लेकिन कृष्ण पीतावास है या फम्बा है पितम्बा भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है शायद गुजरात में नहीं उत्तर भारत में नहीं लेकिन दक्षिण भारत में ये नाम प्रसिद्ध है पीतम्बा पिताम्बा का मतलब जो पीला खपड़ा पहनने वाले हैं क्यों कृष्ण पीला खपड़ा पहनने जिससे वो राधा राधा का स्मरण है क्योंकि राधा की अंगकां है ऐसे पीला गोरी चतकां न गौंगी और राधा कौन सा कल राष्ट्र ब्लू ब्लू, ब्लू शांत नीलांगड़ी किसलिए जिससे भगवान कृष्ण का स्मरण हो कृष्ण के लिए राधा का विस्मरण करना संभव नहीं है और राधा के लिए ही कृष्ण का विस्मरण करना संभव नहीं है तो जिससे तीव्र स्मरण अति तीव्र तीव्र अति तीव्र स्मरण हो वही राधा और कृष्णा नीला अर्थात क्या बोलते हिंदी में नील नील नियल और पीला का प्रफेन्न है और वो भी छिन्ह है कि कृष्णा पीतम्बा है पीला का पहने है वो भी छिन्ह है कि मैं राधा का हूं और राधा नील निय चिन्ह है कि मैं कृष्ण का हूं तो भगवान का रूप वर्णन है कृष्ण का रूप वर्णन नहीं जो ये चीन विषय जो सभी रूप वर्णन में आते हैं कि भगवान कृष्ण वैनवधारी है या वंशीधारी मोलीधार वे सिक्की फुच्छ सिक्की फुच्छर धारी है अर्थात उनका सिर पर मोर का पंख है और वे पीतम्बर पीला का प्रखंड है और भी बहुत वर्णन है लेकिन ये ये कश्य की वे बेनोदारी सिक्की पूजा मौल वो भगवान कृष्ण का एक नाम है सिक्की पूजा अर्थात शेर पर जैसे चंद्र मौल है भगवान शिव का नाम क्योंकि उनका मौली का मतलब शेर सेर्प, शेर पर चंद्र मौल है छी क्योंकि चंद्र है उनके और की वे फीला कपड़ा पहनने वाले और क्या है उनका रूप वर्णन है उनका दिव्य नेत्रों से ठकोने से उनके प्रेमी भक्तों को प्रेम कटाक्ष करते हैं तो ऐसे कटाक्ष कर गोपियां को सीधे नहीं रख सकते सब सकते। गोपियां के माँ बाप के सामने और पतियों के सामने तो ये ब्रज गोपी लीला प्रेम लीला की विशेष सही की सब छुप छुप करके करने हैं चिटके करना है और उससे एक विशेष प्रेम रस देखते तो यही जगन्नाथ जी की लीला है और सदा श्रीमद वृंदावन वृंदावन बसती लीला परिचय उनका परिचय है कि वही सदैव श्रीमद अर्थात श्रीयोग ऐश्वर्य वृंदावन जो उन उनकी बसतीवास्तव वहां पर सदैव लीला विलास करते हैं आनंद चिन्ह रस। राशा वो श्लोक क्या है आनंद चिन्मायासा नहीं वो आनंद चिन्हया रस। नहीं दूसरे श्लोक है आनंद रस। दूसरे श्लोक है आनंद आ आ? आ? आनंद चिन्ह रस। राश भुवनाजस्री और दूसरा लाइन है बिलाय छुवना चय झस्रसाद न यानी anyway, बड़ी यही लाइन है की उनकी लीला से वे सदाइव जागत पर जाय करते जात उनके बैश है उनकी लीला से उनकी देव्या लीला से तो ये जगन्नाथ स्वामी का रूप वर्णन है और लीला वर्णन और कल शाम को हम और दो या तीन श्लोक की चर्चा करेंगे और राथ यात्रा का दिवस हम प्रयास करेंगे ये का वर्णन करना रात्र के फायदा तो बहुत सुंदर है जगन्नाथ स्वामी नया नथा तामे प्ररे कृष्ण जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ सुभद्रा बल की जय शिश्रि राधा गिरीधारी की जय हरे कृष्ण भक्ति महाराज की ठीक है बहुत भक्ति समथिंग महाराज है इसको में भक्ति वैभाव स्वामी भक्ति चारू स्वामी प्रति राघव स्वामी तो उन सबो का जाय की जाए भक्ति की जाए।